श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 26 नवंबर भाव कुंभक तथा ईश्वर दर्शन ऐसी हो रही है ठीक इस समय कुछ और निमंत्रित ब्राह्मण भक्त आकर उपस्थित हुए उनमें कुछ तो पंडित थे और कुछ उच्च पदाधिकारी राज कर्मचारी उनमें एक श्री रजनीनाथ राय भी थे श्री रामकृष्ण कहते हैं भाव के होने पर वायु स्थिर हो जाती है अर्जुन ने जब लक्ष्य भेद किया तब उनकी दृष्टि मछली के आंख पर ही थी किसी दूसरी ओर नहीं यहाँ तक कि आंख के सिवाय कोई दूसरा अंग उन्हें देख ही नहीं पड़ता ऐसी अवस्था में वायु स्थिर होती है कुंभक होता है ईश्वर दर्शन का एक लक्षण यह है कि भीतर से महावायु घरघराती हुई सिर की ओर जाती है तब समाधि होती है भगवान के दर्शन होते हैं कोरा पांडित्य मिथ्या है ऐश्वर्य वैभव मान पद सब मिथ्या है जो पंडित मात्र है किंतु ईश्वर पर जिनकी भक्ति नहीं है उनकी बातें उलझ उलझनदार होती है समाध्यायी नाम के एक पंडित ने कहा था ईश्वर निरस है तुम लोग अपनी भक्ति और प्रेम के द्वारा उसे सरस कर लो जिन्हें वेदों ने रसस्वरूप कहा है उन्हें निरस बतलाता है इससे ज्ञात होता है कि वह मनुष्य नहीं जानता ईश्वर कौन सी वस्तु है इसीलिए उनकी बातें इतनी उलझन उलझनदार है एक ने कहा था मेरे मामा के यहाँ घोड़ों की एक बड़ी गौशाला है उसकी इस बात से समझना चाहिए कि घोड़ा एक भी नहीं है क्योंकि घोड़े कभी गौशाला में नहीं रहते सब हंसते हैं किसी को ऐश्वर्य का वैभव सम्मान पद आदि का अहंकार होता है यह सब दो दिन के लिए है साथ कुछ भी ना जाएगा एक गीत में है गीत का आशय ऐमन सोच ले कोई किसी का नहीं है तू इस संसार में वृथा ही मारा मारा फिरता है माया जाल में फंसकर कर दक्षिणाकाली को भूल न जाना जिसके लिए तू इतना सोचता है क्या वह तेरे साथ भी जाएगा तेरी वही प्रेयसी जब तू मर जाएगा तब तेरी लाश से अमंगल की शंका करके घर में पानी का छिड़काव कराएगी यह सोचना कि मुझे लोग मालिक जो कहते हैं वह सिर्फ दो ही दिन के लिए है जब कालाकाल के मालिक आ जाते हैं तब पहले के वही मालिक शमशान घाट में फेंक दिए जाते हैं और धन का अहंकार भी न करना चाहिए अगर कहो मैं धनी हूँ तो धनी भी एक एक से बढ़कर है संध्या के बाद जब जुगनू उड़ता है तब वह सोचता है इस संसार को प्रकाश मैं देता रहूँ रहा हूँ परंतु तारे जो ही उगते हैं उसका अहंकार चला जाता है तब तारे सोचने लगे हम ही लोग संसार को प्रकाश देते हैं कुछ देर बाद चंद्रोदय हुआ तब तारे लज्जा से म्लान हो गए चंद्रदेव सोचने लगे मेरे ही आलोक से संसार हंस रहा है संसार को प्रकाश मैं देता हूँ देखते ही देखते सूर्य उगे चंद्र माल होकर ऐसे छिपे कि फिर दिख भी ना पड़े धनी मनुष्य अगर यह सब सोचे तो धन का अहंकार ना हो उत्सव के कारण मणिलल ने खान पान का बहुत बड़ा आयोजन किया था उन्होंने यत्नपूर्वक श्री रामकृष्ण और संवेद भक्त मंडली को भोजन कराया जब सब लोग घर लौटे तब रात बहुत हो गई थी परंतु किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ